कर पहचानेरिया नाम रूप बिनु देखे आर्देखे नाम रूप गति जत सुखद करत बी अगुण सगुन विच नाम सुसाखी भयत भो भक्त चतुर दुभा नाम मन दीख दीख नाम दीख दीख राम नाम मण दीप धरू गी दे हरि द्वारी तर गू गौ छाहर दियार सिया राम चंद्र की है की तो की है, तो है। भगवान राम नाम की पहले महिमा बताई देवताओं में मनुष्यों में स्त्रियों में सभी में राम नाम की महिमा वर्णन की और उसके बाद राम नाम का दोनों अक्षरों का जो अर्थ है उन दोनों का जैसा संबंध है उनका भी तात्पर्य बताया उसे समझा दिया अब यहाँ से एक और प्रसंग नाम के संबंध है वो नाम किसी ने किसी नामी का होता है जिस नामी का नाम तो नामी और नाम में दोनों में किस प्रकार के संबंध है उसके ऊपर विचार करते हैं यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति है और व्यक्ति का कोई नाम है तो व्यक्ति वो जो होगा नामी और उसका जो नाम है वो उस व्यक्ति का नाम है ऐसे करके दो चीजें हो व्यक्ति और नाम ऐसे ही यहाँ पर जो नामी जो है वह रूप है भगवान का जो रूप है वो नामी है और ये नाम है जो तो उस रूप के नाम है नाम और रूप का संबंध है रूप और नाम जैसे व्यक्ति तो अनेक हैं लेकिन व्यक्तियों के अलग अलग रूप हैं और जितने रूप के व्यक्ति हैं उतने ही उनके नाम भी हैं तो रूप भिन्न होने के कारण नाम भी भिन्न हुआ करता है इसलिए नाम और रूप ये जो दो हैं शब्द ये विशेष के हैं वे तो में भी इनका बड़ा विचार किया गया है नाम और रूप का तुलसी राशि भी यहाँ संकेत करते हैं थोड़ा ये नाम रूप क्या है ये परमात्मा तो परमात्मा है परमात्मा का एक रूप है परमात्मा का एक नाम है परमात्मा का दूसरा रूप है तो दूसरा नाम परमात्मा का तीसरा रूप है तो परमात्मा का तीसरा नाम भी परमात्मा के रूप है तो परमात्मा का अनेक नाम भी हैं लेकिन परमात्मा वही, वही एक है वही एक परमात्मा उसके नाम रूप दो उपाधियाँ हैं उपाधि जिसे किसी ने स्कूल कॉलेज में पढ़ा तो उपाधि प्राप्त कर किसी नौकरी मिली तो किसी पोस्ट पर पहुंचा तो उसको उपाधि प्राप्त हो गई ऐसे है दोनों ही उपाधिया है परमात्मा तो परमात्मा तो है लेकिन उसका एक रूप है तो वो उसकी उपाधि है उस परमात्मा का ये उस रूप के अनुसार ही उसका एक नाम हुआ तो वो उसकी उपाधि हुई इसको ध्यान में रख करके कहते हैं कि अब देखिए समुचित सदृश नामी समझने में तो दोनों एक से दिखाई देते हैं नाम और नामी नाम और रूप दोनों एक समान दिखाई देते हैं और प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी और, और दोनों में आपस में प्रेम भी है जहा रूप त नाम जहाँ नाम टा रूप इस प्रकार से है लेकिन दोनों का संबंध ऐसे है अंगामी। अंगामी जैसे प्रभु और अनुगामी अनुगामी मैंने सेलक जैसे प्रभु और सेलक जैसे दो हों इस प्रकार इन दोनों में संबंध है नाम पहले नामी बाद में इसलिए नाम तो है प्रभु और नामी है सेवक अब देखो यहाँ पर वैसे तो ये लगता है जो व्यक्ति विशेष होता है वो प्रधान होता है नाम उसी का बाद में रख लिया जाता है नाम उतना प्रधान नहीं होता लेकिन यहाँ उल्टी स्थिति है नाम प्रधान है रूप उसके अधीन है प्रधानता नाम की रूप की उतनी प्रधानता नहीं जितनी की नाम की प्रधानता है जब रूप और नाम दो वस्तुएं होती हैं तो उनमें रूप तो पीछे नाम पहले अब इस बात को समझाने के लिए आगे कहते हैं कि देखो समझक सरिश समझने में तो नाम और रूप दोनों एक समान लगते हैं जैसे नाम जैसे रूप जैसे रूप जैसे नाम लेकिन ऐसा है नहीं दोनों का संबंध स्वामी सेवक जैसा संबंध है स्वामी के आदेश से सेवक जैसे काम करता है ऐसे नाम के आदेश से नामी काम करता है अथवा अच्छा, स्वामी के बुलाने से जैसे सेवक आता है ऐसे नाम के बुलाने से नामी रूपधारी परमात्मा उसी रूप में आता है ये संबंध बताने के लिए विशेष रूप से तात्पर्य कहने का तुलसीदास का ये है कि जैसे भगवान का नाम जपेंगे तो नाम जपते जपते भगवान का रूप भी हृदय में आ जाएगा पहले नाम लो और नाम जपते जटते जपते जबते भगवान का हृदय में रूप भी आएगा कभी कभी लोग कहते हैं कि हम अपने हृदय में भगवान का नाम राम का स्मरण करते हैं तो भगवान का रूप हृदय दिखाई नहीं देता नहीं दिखाई देता इस प्रकार की शिकायत करते हैं तो। पावन को उनके लिए ये है कि पहले नाम जपें तो नाम जपते जपते जपते फिर एक स्थिति ऐसी आई जाएगी कि भगवान का रूप भी हृदय में दिखाई देने लगेगा रूप हृदय में प्रकट हो जाएगा इसलिए नाम का हो गया स्वामी और नाम के जपते जपते रूप भी आ जाता है नाम का जप किया जाता है जैसे अरण मंथन हो पहले धारावत हो जैसे लकड़ी से आग अगर पैदा की जाए तो लकड़ी को रगड़ना पड़ता है अरणी बनाई जाती है एक प्याला नीचे बनाया एक ऊपर बनाया बीच पे एक लकड़ी उसमें प्याले में फिक्स करके बनाई बिल्कुल एकदम से उसी आकार की और फिर उसमें रस्सी लपेटी लपेट करके उसमें उसको घुमाया और प्यालों को पकड़े रहे टाइगर को साथ में घूमने नहीं दिया सब तो च्यालों में लकड़ी रगड़ते रगड़ते उसमें काट उत्पन्न होता है और अग्नि उत्पन्न हो जाती है पुरुष में धुआं भी आने लगता है या चिंगारी निकल आती है इस प्रकार से करते हैं लेकिन उसमें रगड़ना पड़ता है निरंतर ऐसे नहीं कि दो चार चक्कर लगाए फिर सैंतालिया तो दो चार चक्कर लगा लेते सैंतालिया तो की तो फिर ठंडी हो जाएगी इसी प्रकार से अपने हृदय में नान का जप करना होता है और तैयार में तो निरंतर जपना होता है तो जबते जबते जगते जगते फो हो भगवान का रूप भी हृदय में आ जाता है नाम जप करने से अपना चित्त मन बुद्धि जगत की तरफ से हट जाते हैं और परमात्मा की तरफ अभिमुख हो जाते हैं और हृदय में परमात्मा का रूप प्रकट हो जाता है ये उसका विधान है इसी को ध्यान भी कहते हैं या मानसिक जप भी कहते हैं तो मानसिक जग आगे चल करके ध्यान का रूप धारण कर लेता है तब ये बात को ध्यान में रखें तो नाम जपे नाम जपते जपते परमात्मा का रूप भी हृदय में आ जाएगा संबंध क्या हुआ कि नाम तो हुआ प्रधान और नाम के जपने से रूप आ गया तो रूप नाम के अधीन हो गया इसलिए कहते हैं कि नाम रूप दूसर उपाधि ये नाम और रूप दोनों ही ईश्वर की दो उपाधियां हैं यहाँ ईश्वर प्रयोग किया ब्रह्म ने किया ईश्वर कि की दो उपाधियां हैं नाम रूपधारी जो है उसका नाम ईश्वर और तो रूप रहित है जिसके साथ नाम रूप की उपाधि नहीं है वो तो है ब्रह्म ब्रह्म की कोई उपाधि नहीं ना उसका कोई रूप ना उसका कोई नाम लेकिन नाम रूप की उपाधि धारण की तो वो हो गया ईश्वर और ये नाम रूप दोनों माया का रूप है माया का रूप ये समस्त जगत ही नाम रूपात्मक है तो जगत कैसा है प्राकृत है माया में है तो नाम रूपात्मक सारा जगत है ईश्वर में भी परमात्मा में भी नाम रूप धारण किया तो वह सवन रूप हो गया माया की उपाधि को धारण करने वाला हो गया नाम रूप माया हो गई और नाम रूपात्मक माया की उपाधि को धारण करने वाला जो ईश्वर है वो फिर ईश्वर कहलाए ईश्वर में स्वामी परमात्मा सारी जगत का स्वामी है माया का स्वामी है माया की उपाधि को धारण करके वो ईश्वर कहलाता है ये बातें प्रसंगा स्कूल जहां आती हैं वहीं पर इनको समझ लेना चाहिए कि जीव और ईश्वर का संबंध किस प्रकार का है ईश्वर कारण जीव क्यों है ये बात धीरे धीरे स्पष्ट होती चली जाती है ये देखते हैं कि ब्रह्म तो अखंड एक रस है उसका कोई विभाजन नहीं हो सकता अन संसदीय संबंध उसमें कुछ हो ही नहीं सकते लेकिन ईश्वर जो है वह माया के उपाधि को धारण किए हुए नाम रूप की उपाधि उसके साथ में है माया की उपाधि है तो वो माया में विभाजन हो सकता है माया के अंश हो सकते हैं तो जीव है वो भी अपने असली रूप में ब्रह्म ही है लेकिन अंश की उपाधि धारण करने से वो जीव है और समस्त की उपाधि धारण करने से वो ईश्वर है तो माया जो समस्त रूप है उसे माया कहते हैं माया की उपाधि को धारण करने वाला ईश्वर है माया के एक अंश की उपाधि को धारण करने वाला जीव है और ये जो एक अंश है उसके साथ एक समस्या और भी है वो समस्या ये है अविद्या की वो जीव जो है अपने आप को शरीर मात्र मन बुद्धि मात्र एक थोड़ी सी जो अपना व्यक्तित्व है उतना मात्र ही अपने आप को समझता है ये उसकी अविद्या है अपने आत्मस्वरूप को तो नहीं स्मरण कर पाता नहीं जान पाता यह उसकी अविद्या है <n Muss variation> यह अविद्या के कारण से जीव जीव है जीव की हीनता अविद्या के कारण से है ईश्वर की महानता ज्ञान के कारण से है ईश्वर का लक्षण जो है फिर ईश्वर सर्वज्ञ है जीव अल्पज्ञ है ईश्वर सर्वशक्तिमान है जीव अल्पशक्तिमान है ईश्वर सर्वांतरयामी है जीव केवल अपने शरीर के भीतर ही अंतर्यामी है सर्वतंत्रयामी नहीं केवल अपने शरीर को ही धारण करने वाला जीव है इसलिए ईश्वर में और जीव में इस प्रकार से अंतर है एक एक समस्त रूप है दूसरा व्यष्टि रूप है और ये दोनों में उपाधियों तो का अंतर है अगर तो माया समष्टि रूप है और इधर जीव की जो उपाधि है शरीर प्राण बुद्धि और अविद्या ये दृष्ट रूप में, अल्प रूप है इसलिए इन उपाधियों के अंतर के कारण से जीव और ईश्वर का अंतर है इसको बराबर ध्यान रखना चाहिए बार बार बात आती रहती है इसको समझ लेना चाहिए देखो एक दरबार लगा है राजा का सिंघासन के ऊपर बैठा हुआ एक राजा है और उसके दरबार के बाहर दरवाजे के ऊपर एक एक द्वारपाल द्वारपाल द्वारपाल खड़ा खड़ा है लाठी डंडा लिए हुए का हुए का बनाए राजा अंदर बैठा हुआ सिंहासन पर राज सिंहासन पर लिए और राजदंडकुट धारण किए और आभूषण इत्यादि धारण किए राजा जहां पर बैठा हुआ ये जिस समय दरबार चल रहा है तब से तो एक राजा है दूसरा द्वारपाल है लेकिन दरबार समाप्त हो गया राजा और द्वारपाल दोनों ही वहां से हट गए चले गए और संडे के दिन ये शिकार खेलने गए तब तो दोनों साथ गए वहां पर वन में जहां गए वहां पर राजा के साथ में मुकुट था मैं उसके साथ में और कोई सामान उस प्रकार का राज्य का चिन्ह था और न के साथ में द्वारपाल का चिन्ह था ये सब इनके दोनों हटा दिए वन में किसी व्यक्ति ने इन दोनों को देखा तो देखा कि दो आदमी आए हैं वहां देखता तो क्या दिखाई देता है कि वन में दो आदमी आए हैं वो जो व्यक्ति देखने वाला है उसके लिए न कोई राजा है और न कोई द्वारपाल है इसका क्या कारण है समय राजा की उपाधि में राजा की उपाधि उसके साथ में है न द्वारकाल की उपाधि उसके साथ में जब दोनों उपाधियां हट गई तो दोनों में एक समानता हो गई दो मनुष्य द्वारपाल भी एक मनुष्य है राजा भी एक मनुष्य है मनुष्य मनुष्य की समानता हो गई जो अंतर था दोनों में वह अंतर उनकी उपाधि का अंतर इस प्रकार से ही देखे ईश्वर और जीव ये मूल में ब्रह्म तत्व है लेकिन समस्त माया की उपाधि धारण की जैसे मन एक राजा हो उस प्रकार से तो ईश्वर हो गया और उसका उसने दृष्टि की उपाधि धारण की तो मानव वो फिर द्वारपाल की तरह से सेवक हो गया उस तो ईश्वर का सेवक जीव स्वामी है जीव उसका सेवक है इस प्रकार का संबंध हो गया तो यह संबंध जो है ये है इनको <coughs> जीव की स्थिति क्या है ईश्वर की स्थिति क्या है और परमात्मा जो ब्रह्म है उसकी स्थिति क्या है यह समझना चाहिए जीव यदि अपनी उपाधि को छोड़ दे तो क्या है जीव ब्रह्म है। ईश्वर अपनी उपाधि को छोड़ दे तो क्या है ब्रह्म है और वो दोनों ब्रह्मों में क्या दो ब्रह्म अलग अलग है ब्रह्म अगर अखंड है तो दोनों ब्रह्म का क्या हुआ? होगा एक ब्रह्म हो गया। ब्रह्म खंड खंड होता ही नहीं इसलिए जीव वाला ब्रह्म अलग और ईश्वर वाला ब्रह्म अलग ये हो नहीं सकते इसलिए जो हुए ब्रह्म एक रहा इस प्रकार से देखते हैं कि जीव तब तक जीव है जब तक कि अपने स्वरूप को ब्रह्म रूप को नहीं जानता तब तक, तक उसके साथ में जीव की उपाधि है ये तो ईश्वर के साथ में भी उपाधि नाम रूप की उपाधि ईश्वर के साथ में भी तो है तो ये कहते हैं कि देखो सभी रूप का भगवान का अगर हम ध्यान करते हैं उसमें स्मरण करते हैं तो उसका जो है उसका एक रूप है कोई ना कोई ये सरान रूप है कृष्ण रूप तो है शिव रूप हैं तो शिव रूप हैं तो भगवान शिव का रूप भिन्न है तो उनका नाम भी भिन्न है शिव कहेंगे शंकर कहेंगे उनका नाम देते हैं महेश्वर ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय इस प्रकार से जपेंगे तो ये नाम जपा तो परमात्मा शिव परमात्मा है कि जब हृदय में आएगा तो शंकर जी के रूप में आएगा उसी प्रकार शंकर जी गौरव वर्ण है जटा धारण किए हुए हैं उनके मस्तक पर चंद्रमा लगा हुआ है शरीर में भगूत लगाए हुए हैं इस प्रकार और उनके उनके से उनके लगते हुए हैं इस का रूप शंकर जी का जो है वो ओम नम शिवाय जगते जगते हृदय में रूप आएगा तो इस प्रकार का रूप आएगा राम राम अगर जपते हैं तो भगवान रामस्थ धारण किए हुए श्याम भगवान राम इस प्रकार से आएंगे अगर श्याम श्याम जपते हैं कृष्ण कृष्ण जपते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हैं तो फिर भगवान कृष्ण का रूप आता धाम तो भगवान कृष्ण मुरली मनोहर धारण किए हुए श्याम वर्ण रूप उस तो प्रकार का रूप हृदय आएगा तो ये जितने भी रूप हैं नाना रूप हैं ये सब भगवान की उपाधियां हैं और उनके नाम भी उपाधियां इसी प्रकार के नाम रूप दुई ईश उपाधि ये जानकर हुआ कि उस परमात्मा के ने जब ईश्वर रूप धारण किया तो रूप भी एक उपाधि हुई और नाम भी एक उपाधि हुई अब ये अकथ अनाद सुज साधि ये उपाधि कैसी है ये अकथनीय है यहाँ भी कहते हैं आगे कहते हैं अकथनी माने अनिर्वचनी है ये उपाधि सत्य है या मिथ्या है जब सत्य न, न सत्य कह सके न मिथ्या कह सके तब उसको अनिर्वचनी कहते हैं अगर सत्य कह, तो तो कह दें तो उसका निर्वचन हो गया और मिथ्या कह दें तो उसका भी निर्वचन हो गया लेकिन न सत्य कह सके न मिथ्या कह सके तब उसे अनिर्वचनीय कहते हैं तो ये दोनों उपाधियां परमात्मा की अनिर्वचनीय है अनादि परमात्मा भी अनादि है परमात्मा की उपाधियां भी अनादि अनादि ये भी बात है। माने अनादिंग आदि न हो परमात्मा का को कोई आदि नहीं सदा से है तो यह कहें कि पहले एक निर्गुण ब्रह्म था सगुण ब्रह्म नहीं था तो ऐसे नहीं निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों अनादिंग निर्गुण ब्रह्म भी अनादि अनाद है सगुण ब्रह्म भी अनाज है सगुण ब्रह्म की जो उदि है वो भी अनादि है इस प्रकार से अनादि रूप उसका है। फिर कहते हैं सुसानुज साधी जिसकी सुसानुज है उसके वो अपनी बुद्धि में इस बात को साध लेता है माने कहते तो नहीं मानता है लेकिन अगर समझने की कोशिश करे और जिसकी की बुद्धि भी अच्छी समझ वाली होगी वो इस बात को समझ लेगी कि उपाधि किस प्रकार की होती है इस उपाधि का जहां से वो जान लेगा। ये उपाधि सत्य क्यों नहीं है इसको अगर इसको कहें कि ये अनिर्वचनीय क्यों है इसको क्यों नहीं उन कह देते सत्य है परमात्मा जैसे सत्य है तो उसकी उपाधि भी सती है वैसे कहते हैं कि देखो ये उपाधि जो है परमात्मा के बिना नहीं रह सकती है इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है इसलिए ये उपाधि सत नहीं है ये कि अगर सत्य है तो फिर दूसरी बात आ गई इसके माने मिथ्या है अगर ये उपाधि मिथ्या होती तो उस रूप में वो परमात्मा कैसे प्रकट होता नहीं? थ्या भी नहीं क्योंकि परमात्मा उस रूप में देखा जाता है अनुभव किया जाता है इसलिए उपाधि है वो भी नहीं <स्थाँगा> इसलिए उपाधि मिथ्या भी सिद्ध नहीं होती उपाधि सत्य भी सिद्ध नहीं होती इसलिए अनिर्वचनीय तो फिर कैसी है मैंने ऐसे कह सकते हैं उपाधि परमात्मा से अभिन्न है परमात्मा है और परमात्मा की उपाधि है कहने के लिए दो है लेकिन है एक ही वो परमात्मा ही उपाधि धारण किए हुए उस नाम और रूप में उपलब्ध होता है ऐसे करके बुद्धि ने समझने से समझ लेते हैं कहने में तुलसीदास जी कहते हैं जब कहते हैं कि तो कहने में गलती हो जाती है भाषा समर्थ नहीं है कि इस रहस्य को जल्दी प्रकट कर सके इसलिए समझने वाले व्यक्ति जब उधर ध्यान देते हैं कि उपाधि कैसी होती है उपाधि का धारण करने वाला कैसा होता है दोनों में कैसा होता है तब उसको वह अपने विचार के द्वारा विचार के विचार को उसकी समझ में आ जाता है कि दोनों का संबंध इस प्रकार का है फिर कहते हैं को बड़े छोट कहा अपराध हूँ अब यहाँ नाम और रूप इन दोनों की तुलना करते हैं कहते हैं इनमें कैसे कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये अगर हम विचार करने लगे तो कहते हैं ये इसमें बड़ा अपराध है वैसे तो पहले कह दिया कि नाम जो स्वामी के समान है और नामी जो है उसका जो रूप है वो सेवक के समान है तो, तो स्वामी बड़ा हो गया सेवक छोटा हो गया लेकिन फिर भी स्वामी और सेवक दोनों जो हैं वो हो एक दृष्टि से भले छोटे और बड़े समझे जाए लेकिन जब हम देखते हैं लक्ष्मण जी को राम को तो लक्ष्मण जी भले ही भगवान राम से अपने आप को छोटा मानते हों लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों समकक्ष भरत और राम को जब देखते हैं तो उनको भी दोनों में परस्पर प्रीति है और दोनों में संरक्षता दिखाई देती है छोटे बड़े करके नहीं दिखाई देते आप कहेंगे कि भरत छोटे भाई हैं राम बड़े भाई हैं हों बड़े भाई छोटे भाई ये भी कहो तो कि भगवान राम परम परमात्मा हैं और भरत जी उनकी भक्त हैं लेकिन जब आप भरद्वाज जी के आश्रम में पहुँचते हैं और वहाँ भरत को देखते हैं तो भरद्वाज जी भगवान राम की और भरत की दोनों की तुलना करते हैं और तो तुलना करके ये सिद्ध कर देते हैं कि भगवान राम से भरत जी श्रेष्ठ हैं महान हैं कैसे श्रेष्ठ हैं वो तो बड़ा सुंदर वर्णन महा तुलसीदास जी ने किया है लेकिन ये कहते हैं कि देखो हमारे भरद्वाज जी कहते हैं हमारे पूर्व जन्मों के अनेक पुणे थे उनके पुण्य के फलस्वरूप भगवान श्री राम जी के दर्शन हुए तो पुण्यों से का फल फलस्वरूप भगवान राम तो महान हो गए लेकिन भगवान राम के दर्शन का फल ये हुआ कि भरत के दर्शन हुए अगर भगवान राम के दर्शन में होते तो भरद्र से आते महा तो भगवान राम के दर्शन के फलस्वरूप भगवान भरत जी आए उनके दर्शन हुए और भी कई उन्होंने दी हैं उससे तो ये बताया कि देखो भगवान राम में जाते हैं तो उनके पैरों में कंकर लगते हैं कांटी लगते हैं धूप लगती है वर्षा लगती है वो सब सहन करना पड़ता है लेकिन भरत जी जब जाते हैं भगवान राम के पास तब पैरों में जो जितनी भूमि है वो सब कोमल हो जाती है उनके एक कंकड़ नहीं लगता एक कांटा नहीं लगता धूप निकलती है तो मेघ आ जाते हैं छाया तो कर लेते हैं छाया में भरत जी जाते हैं धूप में नहीं जाते हैं। अब बताओ कि भगवान नाम बड़े हैं कि धरत जी बड़े हैं तो इसलिए देखते हैं कि यह नाम रूप में दोनों में भले ही स्वामी सेवक का संबंध हो लेकिन स्वामी से भी सेवक बड़ा है ये भक्ति के क्षेत्र में भक्ति के साम्राज्य की लीला अद्भुत है यहाँ पर ये यह कहें कि हम भगवान के सिवक बने रहेंगे क्या अरे सेवक नहीं बने रहेंगे अगर भगवान के वास्तव में सेवक हों भक्त हों तो भगवान तो भक्तों के बस में होते आए <coughs> भगवान के अधीन भगवान के बस में सारा संसार है लेकिन वो भगवान भी भक्तों के हाथ में मुठ्ठी में हैं तो भगवान जो है भक्त के बस में तो इसलिए देखते हैं कि कोई भक्त या जो का सेवक भी भगवान से कम नहीं इसलिए ऊपर कहने से उस बात के से पूरा नहीं करेगा प्रभु नाम और नाम नामी, एक स्वामी और सेवक की तरह से है तर लिया तो अभी यहाँ कहते हैं, देखो छोटा होता कुछ नहीं कौन छोटा कौन बड़ा ये बात कहना मुश्किल है को बड़े छोट कहा अपराधू मैंने कहने की ये छोटा ये बड़ा तो ये तो अपराध हो जाए मैंने गलती हो जाए और सुनी गुण भेद समझिए साधु अब हम आगे उनके दोनों के गुण वर्णन करते हैं कि किसकी क्या महिमा है वो सुनाते हैं तो सुन करके बाद में स्वयं आप अपने अपने मन से निर्णय कर लेना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है जो आपको अच्छा लगे ये बड़ा है ये छोटा जिसको कहते बने तो आपने समझ लेना कह लेना सुन गुण भेद उनके दोनों का जो भेद समझिए साधु साधु के माने सज्जन पुरुष या साधु के, माने के काम को साधने वाला साधु जो दूसरे के बिगड़े काम को बना दे सो तो साधु और जो किसी के बने हुए काम को बिगाड़ इसलिए जो तुलसी राश कहते हैं हमसे बात नहीं बन रही है वो बात आप स्वयं ही संभाल लोगे अपने आप बना लोग उस बात को और समझ लो कौन बड़ा है कौन छोटा है दिखिए रूप नाम आधीना से कहते हम तो ये देखते हैं कि रूप जो है नाम के अधीन है जैसे स्वामी के अधीन सेवक है इसी तरह से नाम के अधीन रूप है क्यों कहते हैं रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना क्योंकि रूप का ज्ञान बिना नाम के नहीं होता पाता इसलिए रूप जो है नाम के अधीन हुआ देखो रामचरितमानस में इसके उदाहरण आते हैं आपने सबने सुना है पढ़ा है स्मरण करें तो मालूम हो जनकपुरी में भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्री जी के साथ में गए जनक जी आए जनक जी ने उनको रूप तो दिखाई दिया लेकिन पहचान नहीं पाए कि ये कौन है उनको पूछना पड़ा और ये स्वाभाविक बात है आपके साथ में कोई तो दूसरा व्यक्ति आए तो चाहे उसको हम जानते हो नाम से अमुक व्यक्ति है लेकिन उससे पूछेंगे ये कौन है कह आप नहीं जानते ये तो जिलाधीश है यही सर अरे जिलाधीश का नाम सुना जिलाधीश सुना लेकिन उसके पहचान तो नहीं थे तो जब नाम बताया तो वहां जान गए देखो इस प्रकार से जो हम जब विश्वामित्री जी ने बताया कि ये कौन है तब जनक जी को मालूम हुआ कि कौन ऐसी करके देखते हैं जब भगवान राम बन रहे गए और हनुमान जी सब पहले पहले बार भगवान से मिले तो हनुमान जी मिले दोनों को देखा बड़े सुंदर रूप में दोनों हैं ये है तो हनुमान जी उनसे पूछने लगे कि आप दोनों कौन हैं कठिन भूम कोमल पदगामी कवन हेतु तो विचरल शामी ये सब पूछे को तुम श्यामल गौर शरीरा ये सब इस प्रकार से कौन है कौन है इस प्रकार से पूछते रहे नर नारायण की तुम दो ऐसा तो नहीं नर नारायण कुम को ऐसे पूछते हैं उनसे तब भगवान राम ने कहा कि कौशलेश दशरथ के जाए हम की मान बने आए राम नाम लक्ष्मण दो भाई आ गया समझ गए समझ गए समझ गए जब तक की नाम नहीं आया तब तक तो बड़ी कहा सुनी होती रही पुश्ती होती रही और जहाँ कह के <coughs> राम और लक्ष्मण ये हमारे दोनों इनका दोनों का नाम है तब तो से हनुमान जी सब बात समझिएगा अब देखो कि अगर सामने जो हो, हो कोई हो भी कोई रूप तो कहते हैं रूप ज्ञान नहीं नाम भी ज्ञान तब तक, तक, तक, तक नहीं होता जब तक कि उसका नाम न मालूम हो तब तक, तक, तक नहीं होगा जैसी नाम बता दिया तब उसको पहचान लिया जाता है हाँ ये अमुख है यह अमुक है तो ये नाम जो है वो नाम की प्रधानता बताते हैं। इसी प्रकार कहते हैं कि रूप विशेष नाम बिना जाने कोई रूप हो अगर हम उसका नाम नहीं जानते तो करचल गति में पर ही पहचाने वो वस्तु हाथ पर रखी हो तो भी पहचानने में नहीं आ सकती वस्तु की पहचान नाम से ही होती है वस्तु का रूप तो सामने आ गया लेकिन वो वस्तु है क्या नाम से जानेगा जाने। तो ये इन व्यवहारों से इस प्रकार से देखते हैं प्रयोग में कि नाम की प्रधानता है रूप की नहीं ऐसे मान लिए कि कहीं बहुत से लोग बैठे हुए हैं लेकिन आप उसको पहचानते नहीं किस व्यक्ति को कौन है और किसी व्यक्ति को आप चाहते भी हैं आप नाम लेकर के सौ व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का नाम लेकर के बुलावे तो निन्यानवे व्यक्ति जो है उसकी तरफ नहीं देखेंगे नौटके जाएंगे लेकिन वो सौवा व्यक्ति इसका को नाम होगा उन सौमे से निकल करके वो व्यक्ति खड़ा हो जाएगा और उसके पास जाएगा भाई क्यों बुला रहे हो क्या बात है हुँ? तो देखो नाम में कितनी ताकत है कि रूप जो जिस व्यक्ति का जिसका कि नाम है उस व्यक्ति को घसीट लाया वहां से तो ये कहते हैं कि रूप जो वो नाम के अधीन है रूप की नाम की ज्यादा महिमा है इसी कहते हैं सुमरीय है, नाम रूप बिन दे देखे ऐसे कहते हैं कि अगर रूप न भी दिखाई दे तुम्हें कोई समझ अंधेरे में कोई व्यक्ति हो तो आप उसको नाम देकर के बुलाओ तो अगर वहां वो होगा तो बोलेगा और आ जाएगा नहीं दिखाई देता तो भी तो कहते हैं कि सुमरीय है, नाम रूप बिन दे देखे बिना रूप देखे हुए भी नाम का स्मरण करिए आदत हृदय ऐसे भगवान जो है भगवान तो सबके हृदय में बात करते ही है न होने की कोई सवाल नहीं नहीं वो तो सबके घटघट बात ही है सबके हृदय में अगर नाम लें तो नाम लेने से अपने हृदय में भगवान उसी रूप में जैसा नाम होगा वैसा ही रूप धारण करके हृदय में आ जाएंगे ये ध्यान इसलिए नाम का कर जप करते हैं जिससे कि अगर चाहते हैं कि भगवान आवे हमारे हृदय में और उनका हमें दर्शन प्राप्त हो उनकी प्राप्ति हो तो फिर नाम जपना होगा नाम रूप सुंदर पहले तो रूप नहीं भगवान का दिखाई देता है पहले तो नाम ही है नाम का सारा लो अपने मन में नाम जपते रहो भगवान का राम राम जतना राम नाम जतो तो भगवान राम का रूप हृदय में आ भी जाएगा आवत्य हृदय स्नेह भी स कहती है कि देखो रूप में और नाम में बड़ा प्रेम है जिसे कि ऊपर पहले ही बताया कि प्रीत परस्पर मान प्रीत परस्पर में किसमें किसमें प्रेम है नाम और रूप में परस्पर प्रेम है इसलिए जब नाम जपोगे तो नाम तो आ गया नाम जपने से नाम उच्चारण होने लगा मन में तो नाम अकेला आ गया तो अकेला नाम थोड़े जाएगा पर तो उसके साथ साथ वो रूप जो है वो भी हृदय में आएगा उदाहरण के रूप में जैसे कि मान लो कि किसी वस्तु का रूप और नाम दोनों आप जानते हो अगर हमने कहा पुष्प तो पुष्प तो एक नाम है किसी वस्तु का अब देखो तो अपने मन में पुष्प का रूप आया कि नहीं आया पुष्प का रूप आ गया बोला घट तो आज घट रूप आ गया मन में हां? फिर कहा चंद्र चंद्रमा तो देखो मन में चंद्रमा का रूप आ गया तो देखो जैसे ही नाम लेते हैं उसी प्रकार से मन में वही रूप आ जाता है तो क्यों आ जाता है हा? क्योंकि नाम और रूप में परस्पर प्रीति है हुँ? तो जैसे ही नाम का इस्तेमाल किया दूसरा व्यक्ति नाम न ले अपने आप को तो ही नाम लेकर के देखो किसी वस्तु का जिसका नाम लोगे उसका रूप हृदय में आ जाए तो इसके माने नाम और रूप दोनों में परस्पर प्रीति है तो कहते हैं कि सुमरीय है नाम रूप दिन देखे आवत हृदय समी हृदय के काम से आ जाते है नाम रूप गति अकथ कहानी कहते नाम रूप को समझना बड़ा मुश्किल है अकथनी है जैसे ऊपर कहा था पहले यहाँ पे कहते है नाम रूप दी सो उपाधि अकथ पहले यहाँ कहते हैं नाम रूप गति अकथ नाम रूप की गति भी अकथ है मान इन दोनों के संबंध क्यों है नाम रूप का साथ साथ इस क्यों चलते है याद ये कहना कैसे अकथनीय कहानी एक अकथ कहानी है, है समुझद सुखद अगर समझ ना आ जाएगा तो सुख लगता है अच्छा लगता है आपको लगेगा अगर समझ में आ जाए समझने में तो सुखदायक है लेकिन न पड़ती लेकिन वो बखानते नहीं बनती इनका दोनों की जो कहानी कहानी शब्द का प्रयोग करते हैं कहानी के मैंने वर्णन करके कहानी कहलाता है कहानी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कई जगह कहानी शब्द प्रयोग किया है वहां कई जगह कहानी का अर्थ ज्ञान के अर्थ में भी है ममता अवत कहूं ज्ञान कहानी जहां बताया कि सब बातें व्यर्थ हैं, जहां बताया कि जो ममता में रखते हैं उनको ज्ञान की कहानी सुनाना व्यर्थ है तो ज्ञान कहानी माने क्या है ज्ञान का निरूपण करना वर्णन करना ये कहानी का कार तो कहानी के माने कोई स्टोरी या संग्रेजी में कहते हैं उस प्रकार की कोई बात नहीं है कहानी के माने वर्णन कहने से कहानी हो गया कथनी या कहना उसका वर्णन तो कहते हैं कि नाम रूप अकथनी है और उसका कहना अकथनी है लेकिन उसका करना भी समझ में आ जाए किसी व्यक्ति को तो सुखदायक है समझने में तो आसान है समझे ध्यान दे तो अपने आप उनका रास समझ में आने लगेगा लेकिन शब्दों के द्वारा उसका वर्णन करें तो मुश्किल पड़ेगा ये बात पूछे आपने कई जगह कही है कि शब्दों के द्वारा नहीं कह सकते शब्दों के द्वारा नहीं कह सकते तो ये बात सभी विद्वान लोग अनधर करते हैं कि स्थूल जगत की बातों के लिए तो भाषा थोड़ा बहुत काम करती है और जब सूक्ष्म जगत की बात आने लगती है तो वहां भाषा केवल जो विद्वान लोग हैं भाषा के ऊपर बहुत अधिकार है वे ही लोग उस भाषा का प्रयोग सूक्ष्म जगत की बातों का वर्णन करने में प्रयोग कर पाते हैं लेकिन उससे भी सूक्ष्म जब और भी बातें सूक्ष्म आती हैं तो वहाँ पर भाषा स्वयं ही असमर्थ हो जाती है उन बातों का वर्णन नहीं हो सकता जैसे परमात्मा है सूक्ष्मा की सूक्ष्म परमात्मा है वो भाषा से उसका वर्णन नहीं हो सकता वाणी वहां नहीं जाती इसलिए सुखियों ने स्वयं कह दिया ये तो वाचा निवर्तन थे अपराशा जहाँ वाणी और मन जहाँ नहीं पहुंच पाते ऐसा परमात्मा है तो वहाँ उसको शब्दों के द्वारा उसका निरूपण करना मुश्किल है वहाँ संकेत मात्र करते हैं या विरोधी शब्दों के द्वारा उसका वर्णन करते हैं वो परमात्मा दूर भी है निकट भी है ऐसे करके बोलेंगे परमात्मा के परमात्मा के न मन है न बुद्धि है न इंद्रिया है लेकिन परमात्मा के साहस इंद्रिया है साहस सिर शास्त्र नेत्र हैं, ऐसे ही बोलेंगे परमात्मा की एक भी आंख नहीं है लेकिन परमात्मा की हजार आंखें हैं जब ये उल्टी उल्टी बातें इस प्रकार से बोल करके तो उस परमात्मा की तरफ संकेत करते हैं कि परमात्मा कैसा है तो ये भाषा को एक विशेष प्रकार से प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि उसका बहना नहीं हो सकता वैसे यहाँ भी कहते हैं अगर हमें इन सब बातों को विचार करें नाम का और किस प्रकार से भगवान का नाम जपने से भगवान हृदय में कैसे आ जाते हैं और उसका फल कैसे प्राप्त होता है ये नाम जप का क्या प्रभाव है क्या इसका कोई कहे कि नाम जपने से क्या हो जाएगा कैसे प्राप्त हो जाएगा कौन सी क्या चीज मिल जाएगी इसका क्या रहस्य है तो कैसे बताने से नहीं बताने नाता लेकिन आप करके देखो समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में जाएगा कि भगवान का नाम जपते जपते भगवान का रूप भी आ जाएगा भगवान भी आ जाएंगे और जो भगवान से चाहते हैं वो भी प्राप्त होगा भगवान की कृपा से लौकिक पारलौकिक जो भी कामनाएं होंगी वो भी प्राप्त पूरी होंगी इसलिए नाम को साधारण बात में समझे नाम जद कोई एक साधारण साधना नहीं है एक संपूर्ण साधना है और साधना है इसलिए इस नाम जद को इस प्रकार से करना चाहिए इनका तो कहने का तुलसीदास तो जी का नाम रूप गानी समझ सुखद न करते दखानी अगुण सगुण बीच नाम सुखी अब कहते हैं कि देखो ये है नाम का प्रयोग तो दोनों के लिए होता है निर्गुण ब्रह्म के लिए और सगुण ब्रह्म के लिए भी यद्यपि सगुण ब्रह्म का रूप है और रूप का नाम होता है उसके साथ तो संबंध है ही है लेकिन नाम जो है वो परमात्मा का नाम निर्गुण ब्रह्म का भी पाचक होता है सगुण ब्रह्म का भी वाचक होता है दोनों का होता है जैसे ओंकार है ये ओम के बान्य क्या है ओम के बने निर्गुण ब्रह्म भी है और नाम रूप नवरूपात्मक जगत धारण के हुए द्राट रूप जो जगत जो परमात्मा ईश्वर है उसके लिए भी ओम बोलते हैं ईश्वर भी ओम है और ब्रह्म भी ओम है दोनों का ही वाचक ओम है ऐसा नहीं कि ओम ब्रह्म ही हो ओम ईश्वर ना हो ऐसा नहीं है ऐसा भी नहीं कि ओम ईश्वर मात्र हो ब्रह्म ना हो सभी नहीं है यानी निर्गुण और सगुण दोनों को ही ओम कहते हैं ऐसे राम शब्द जो है वो हो निर्गुण के लिए भी बोला जाता है सगों के लिए भी बोला जाता है सगों रूप राम जो है वो महाराज दशरथ के जो पुत्र हुए वो सगों राम हो और जो सर्वत्र जात है जो समस्त योगियों के हृदय में विकन कर रहा है जो सर्व है सर्वाधार है समस्त जगत का आधार है सर्वशक्ति का प्रकाशक है ऐसा जो है वो भी राम है सगुण और निर्गुण दोनों के लिए अग्नि सगुण बीच नाम सुखी नाम जो है एक अच्छा साक्षी है दोनों के बीच में दोनों का तालमेल भी बैठाता है एक बात और भी वैसे तो सगुण लगुओं की दोनों की बात आई <coughs> लेकिन तो उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी ये कविता में कहने का तरीका ये है कि उभय प्रबोधक दोनों का बोध कराने वाला है नाम, और चतुर्दुभाषी एक बहुत चतुर्थ दुभाषिया की तरह से है जैसे दो भाषाएं द्वारा बोलने वाले कोई व्यक्ति हो और एक दूसरे की भाषा न समझते हों तो एक इंटर हो बीच में हो कोई जो भाषिया हो तो वो एक बात की बात को दूसरे को बोल देगा दूसरे की बात को दूसरे को बता देगा तो ऐसी नाम जो है वो हो अगर हमारा नाम के द्वारा संबंध हो गया सगुण से तो फिर वही नाम हमको सगुण तो के बजाय मृगों से भी संबंध करा देगा मृगों और सगुन में हमारे आपस में तालमेल न बैठ तो वो नाम दोनों में लगों और सगुन में तालमेल बैठा देगा एक दूसरे से परस करा दौड़ा ये तो काव्यरण भाषा हुई अब साधना देखिए विचार करिए तो देखेंगे पहले तो आप नाम जप करो नाम जप करो जोर से करो गली में करो लेकिन जप करो में में नाम का जप करने से क्या होगा मनो राम राम जपते हैं तो फिर भगवान राम का रूप हृदय में आ जाता है भगवान राम जन वो हो धनुष्मे हुए भजुंती माला धारण के हुए श्याम सही का पीकांबर कहने हुए इस प्रकार से भगवान का रूप हृदय में आ गया अब क्या होता है कि ये भगवान का राम का जो रूप है ये व्यक्ति को पहुंचा देता है निर्गुण ब्रह्म तक ये होता है जैसे नाम पहले अकेला नाम आया और फिर उस नाम के साथ में भगवान का रूप आ गया ऐसे ही नाम और रूप इन दोनों का नाम जपते रहे रूप का स्मरण करते रहे तो फिर निर्गुण भ्रम भी हृदय में प्रगट हो जाता है अब वो कैसे होता है प्रगट गुरुदेव जैसे बताते रहे उसी प्रक्रिया से समझ लो एक युक्ति बताते हैं कहते हैं देखो जैसे जब ध्यान करते हैं या नाम जप करते हैं तो भगवान राम तो मानव हृदय में आ गए और उनको भगवान के मिस्तुति भी गाने लगे नामजप कर रहे हैं वंदना कर रहे हैं हृदय में भगवान आ लेकिन देखते हैं कि भगवान राम हृदय में ज्यादा देर ठहरते नहीं थोड़ी देर दिखाई दिए तो लुप्त हो गए तब तो व्यक्ति व्याकुल होता है कहता है कि देखो जरा देर के लिए दिखाई दिए फिर गायब हो गए फिर स्मरण करता है तो फिर आ जाते हैं फिर थोड़ी देर दिखाई देते हैं फिर थोड़ी देर में कहीं दर्दर चित्त दर्दर होता है फिर लुप्त हो जाते हैं फिर प्रकट होते हैं तो दशहर में ये होता है कि भगवान राम तो परमात्मा तो नित्य है ऐसा नहीं है कि वह बनता है और बिगड़ता है ये बात नहीं होती कि हृदय में कभी भगवान बन जाता है और कभी भगवान बिगड़ जाता है ऐसा नहीं होता ये तो नहीं कह सकते भगवान तो नित्य हैं। तो फिर क्या होता है फिर हृदय में बस इतना होता भगवान प्रगट होते हैं और अप्रगट होते हैं ऐसे कह जैसे कोई पर्दे के बाहर से कोई निकल आए या पर्दे के पीछे चला गया ऐसे होता है तो ऐसे हृदय में भगवान आते हैं तो प्रगट होते हैं नहीं हृदय में दिखाई देते हैं तो अप्रगट हो गए तो जिस समय अप्रगट हो गए उस तो समय भगवान है या नहीं है अरे भाई प्रगट ही तो नहीं है उस रूप में लेकिन है तो जरूर ये तो नहीं कह सकते कि उनकी आवश्यकता नहीं है तो अब ये जो सगुण भगवान का रूप है वो अप्रगट इसलिए हो जाता है जिससे कि भगवान के अप्रगट रूप को भी हम पहचान सके वो हमको अप्रगट रूप तक ले जाता है और वहाँ जो भगवान का निर्गुण रूप है उसका हमें साक्षात कराता है अनुभव करा देता है गुरुदेव कहते हैं कि देखो इसको एक उदाहरण के द्वारा देखो कभी आपने देखा होगा घरों में कहीं चिड़िया घोंसला रखने ऊपर पर ऊंची जगह पर घोसला रखने वहां अंडा अंडे उसमे बच्चे निकले उसमें घोंसले में तो पहले तो बच्चे निकलेंगे उनके तो पंखे होंगे नहीं चिड़िया लाला करके वही आकर के दाना उनको चुनाएगी कुछ न कुछ की रही रही, चुनाती रहेगी चुनाती रहेगी तब तो पंद्रह दिन में महीने भर में देखेंगे कि उस, उसके जो वो हो, है वो पंखे निकल आए जब चिड़िया आएगी दाना लेकर के तो वो बच्चा जो है ऊपर से मुंह खोल करके दाना लेने के लिए भूख के कारण से बढ़ेगा और अपने पंख भी फड़फड़ाएगा ये करने लगे तो चिड़िया देख लेती समझ जाती कि इसके पंख निकल आए हैं और अब ये उड़ने लायक भी हो गया है लेकिन उड़ता नहीं है वही बैठे बैठे बैठ पंख फफड़ा रहा है तो फिर चिड़िया उसके पास आती है ऊपर बैठती है फिर चिमीन में नीचे आती है फिर चिड़क उसके पास जाती है फिर नीचे आती है तो वो बच्चा ऊपर से चिड़िया का बच्चा जो देखता है की ये जो फड़फड़ करती हुई जैसे नीचे उड़ जाती है तो करते हुए नीचे उड़ गए लेकिन जब तक वो एक बार इस प्रकार से उड़ता नहीं तब तक, तक उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती उसे डर लगता रहता कि नीचे गिरेंगे और मर जाएंगे, लेकिन चिड़िया उसको हिम्मत बढ़ाती रहती है बार बार ऊपर बैठती जा करके बार बार नीचे आती है ये खेल करती रहती है तो शुरू शुरू में हिम्मत नहीं करती लेकिन दो चार दिन दस दिन जब वो पंखे वाली चिड़िया बच्चे के साथ चिड़िया इस प्रकार से करती है तो एक दिन जो है वो बच्चा करते, उसी चिड़िया के साथ जैसी चिड़िया उड़ी तो वो भी पंखे उसने फड़ाए तो उसी के साथ वो भी उड़ा और फपा फफा करते हुए जमीन तक आ गया और जमीन पर आ करके बैठ गया अब वहाँ से खन करके वहाँ तक जाना चाहे तो नहीं जा सकता लेकिन जमीन नहीं वो फड़फड़ करके अब चिड़िया उसी के चारों तरफ घूमेगी और फिर तो वो बाहर उड़ेगी इधर से उधर बैठेगी उधर से उधर बैठेगी और उसको एक्सरसाइज कराएगी अपने साथ कि वो भी इसी प्रकार से पंखे फफड़ावे और उड़ना सीखे तो इस प्रकार से जैसे चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है इसी प्रकार से सभी रूप भगवान जी हुआ परमात्मा निर्वन रूप तक पहुंचने के लिए बच्चे की तरह से उसको फफड़ा करके वहां तक ले जाना चाहता है वो कभी प्रकट होता है कभी अप्रगट होता है तो प्रकट हुआ तब तो अंगों में आ गया सामने साक्षात्कार हो गया एक दूसरे को देखने लगे अप्रगट हो गया तो वो जो जैसे ही अप्रकट हुआ तैसे ही भक्त उसके पीछे दौड़ने की कोशिश करता है और निर्गुण भाव को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो जब वो भक्त भी अपनी उपाधि को छोड़ देता है जैसे भगवान अपनी उपाधि को छोड़ करके अव्यक्त रूप में हो गए तैसे ही भक्त भी अपनी उपाधि को छोड़े तो उस अद्वित रूप तक तो पहुँच जाए जहाँ भगवान परमात्मा वो चेतन सत्ता जो सदा सर्वत्र एक समान विद्यमान है जिसका कि कभी अभाव नहीं होता साक्षी रूप है जिसका रूप है वो चैतन्य तो सर्वत्र विद्यमान है ये जब हृदय में भक्त भग तो भगवान का ध्यान कर रहा है नाम जप कर रहा है तो वो भी है और भगवान भी है और भगवान और भक्त भग तो दोनों को प्रकाशित करने वाला चैतन्य भी चारों तरफ भरा हुआ जिसे कमरे में यहाँ बैठे हुए हैं तो सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं अपने आप को भी देख रहे हैं अन्य व्यक्ति को भी देख रहे हैं लेकिन इस कमरे में सब जगह फैला हुआ प्रकाश नहीं तो है जिस प्रकाश में ये सब देख रहे हैं कि बिना प्रकाश के देख रहे हैं ऐसे ही हृदय में कौन सा प्रकाश है जिसमें कि भक्त भगवान को देखता है अपने आप को देखता है वो प्रकाश क्या है वो जो प्रकाश प्रकाश लौकिक प्रकाश नहीं है वो चेतना का प्रकाश है वहाँ सूर्य का प्रकाश अग्नि का प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश बिजली का प्रकाश ये वहां कोई नहीं है इसलिए स्वतियों ने कह दिया न तथा सूर्य भात न चंद्र नेमा विद्युतो भांति कुत कहते जहाँ पर अब हम पहुंच गए हृदय में भगवान का स्मरण कर रहे हैं उसको देख रहे हैं दर्शन कर रहे हैं वहां पर कोई सूर्य तो चलक नहीं रहा है वहाँ चंद्रमा का तो कोई प्रकाश है नहीं है वहां कोई बिजली का प्रकाश है नहीं है अग्नि का प्रकाश भवाना क्या काम करेगा तो वहाँ आपको किस प्रकाश में सब दिख रहा है तो कहते हैं वो जिस प्रकार में दिख रहा है वो चेतना का प्रकाश है कॉन्शसनेस है वो चेतना के प्रकाश में सब अनुभव में आ रहा है कि हम हम हैं, हम नाम जप कर रहे हैं भगवान है भगवान का ये रूप है भगवान राम है इनका ऐसा वरण है ऐसे वस्त्र है ऐसे आभूषण है ऐसे उनके अस्त्र शस्त्र है ये सब इस प्रकार से उसमें है, दिखाई पड़ रहे हैं उसी चेतना के प्रकाश में और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो क्या चेतना के अंतर ध्यान हो जाती है वो तो विद्यमान भगवान के अंतर ध्यान होने का भी प्रकाश है तो विद्यमान है तो चैतन्य क्या है उसकी तरफ ध्यान जाएगा इसलिए धीरे धीरे करके वो सब निर्गू रूप तक पहुँचा देता है ये साधना का क्रम है धीरे धीरे स्थू से सूक्ष्म की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं ध्यान करते समय व्यक्ति को अपने हृदय में ठहरने की कोशिश करनी चाहिए इसीलिए कहते हैं विक्षेप बाधक होते हैं क्योंकि विक्षेप के माने हम हमारे मन को बाहि जगत में चला गया तो अंदर जगत में जो कुछ लीला हो रही है घटना घट रही है वहां पर हम उनका अवलोकन कर ही नहीं सकते उनको समझ ही नहीं सकते इसलिए बाहर की तरफ ध्यान लगा है हम अपने हृदय में ही जब करने वाला या दृष्टा और रूप में भगवान इन सबको देखे और देखें उस चैतन्य को प्रकाश की जो सब तो प्रकाश के दिखाई देते हैं तो वहां वो समय नाम जपते समय भगवान का ध्यान करते समय बहुत बातें हैं जो देखने के लिए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग है बड़ी सुखदाई है इस प्रकार के जो कुछ वहां पर है अगर उसमें चित्र रमने लगे और उसी का अनुभव करने लगे तो वहां क्या जरूरत भाई जगह की दुनिया की बातें बीच में आवे खाम खान की बातें फिजुल कोई तत्व तो नहीं है उनका क्या वहां पर क्यों लेकिन जब भीतर कुछ नहीं दिखाई देता किसी व्यक्ति से कौन आंखें बंद करके देखो तुम्हें तो क्या दिखाई देता है? अंधेरा दिखाई देता है। अरे तुम्हें अपना नम भी नहीं दिखाई देता अपनी बुद्ध भी नहीं दिखाई देती नहीं दिखाई कुछ नहीं दिखाई देता अरे भाई जिसको कुछ नहीं दिखाई देगा भीतर तो कब तक आंखें बंद करेगा तो बाहर की दुनिया की बातें सोचने ही लगे लेकिन जिसको अपने भीतर कुछ दिखाई देने लगेगा तो दिखाई देने के लिए अपने भीतर इतनी सुंदर सुंदर सब बातें हैं कि फिर वो बाहर दुनिया में काहे को देखेगा देखने के लिए? क्यों तो सोचने की जरूरत क्या है तो ये कहते हैं कि देखो इस प्रकार से ये निर्गुण ब्रह्म सगुन ब्रह्म सगुन ब्रह्म से निर्गुण इन दोनों का नाम है नाम के सहारे माने नाम जपते जपते हम सगुण ब्रह्म को परमात्मा को तो हृदय में पाही लेते हैं और नाम ही जतना अगर हमारा हृदय में बराबर चलता रहा तो उसी के बन पर हम निर्गुण ब्रह्म तो को भी पहुँच जाते हैं नाम जब को दोनों में सहायक है सगम कर्म को प्राप्त करने में भी और निर्गुण कर्म को प्राप्त करने में भी दोनों में नाम सहायक इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से उभय प्रबोधक चतुर्दभाषे तो राम नाम मन दीप धर जी है अब देखो इसलिए कहते हैं कि देखो ये राम नाम जप हो अपनी जिहा नाम नाम जपते रहो ये तो प्रारंभ बात बता दी शुरू करो नाम जटना अपने जीव को घुमाओ चलाओ थोड़ा नाम नाम जपो तो राम नाम मन दीप धरो दी है देहरी द्वार। अब इसका एक तुलना कर दी जैसे कि एक कमरा है कोठरी है उसके देहरी के ऊपर आप जो है एक दीपक जला करके कर रखो तो उस दीपक का प्रकाश कमरे के भीतर भी, भी होगा और दीपक का प्रकाश कमरे के बाहर भी होगा ऐसे लोग कभी कभी आजकल भी बंद कभी कभी दरवाजे के ऊपर लेते हैं एक ही बंद हुआ तो बाहर भीतर दोनों का उजाला करना है तो दरवाजे के ऊपर दिया है भरपूस तो उससे कमरे के भीतर भी, भी रोशनी हो रही है और कमरे के बाहर भी रोशनी हो रही है दोनों तरफ हो रही है इस तरह से जो है ये है दीपक ऐसे नाम जो है वो जीव जीव जो है वो देरी की तरह संबंध है बाहरी जगत तो भीतरी जगत हम असल में चाहते हैं कि बाहरी जगत में भी हमारा कल्याण हो मंगल हो और यह भी हम चाहते हैं कि हमारे भीतर सुख भी हो मोध भी हो मंगल और मोध दोनों चाहते हैं तो नाम जपो नाम जप का बाहर प्रकाश पड़ेगा तो मंगल होगा और नाम जप का भीतर प्रकाश पड़ेगा तो मोद होगा मंगल और मोर दोनों के लिए अपने जीव से नाम जपो नाम अपने से बाहर मंगल कैसे होगा तो उसका प्रभाव यह पड़ेगा कि लोग जो है परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी व्यक्ति अनुकूल बनेंगे बहुत भले लोगों से साथ होगा सत्संग होगा ये सब प्राप्त होने लगेगा कोई करके देख ले नाम जब करे तो बाहर की अनुकूल परिस्थितियां व्यक्ति की धीरे धीरे बनने लगेंगी भले ही कोई व्यक्ति आध्यात्मिकों को भगवान का भक्त भी हो लेकिन अगर मुंह से भगवान की महिमा नहीं बोलता नाम नहीं बोलता भगवान की कीर्तन है भजन है कुछ नहीं बोलता या भगवान की कोई कथा महिमा नहीं समाता हां? तो दूसरे व्यक्तियों के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता दूसरे व्यक्ति उसको समझ नहीं पाते कैसा व्यक्ति है बाहि समाज से आध्यात्मिक संबंध जोड़ने के लिए सत्पुरुषों से संबंध जोड़ने के लिए ये नाम बड़ा कल्याणकारी नाम बोलते रहे तो सब पुरुषों से जो भक्त लोग अन्य भक्त हैं आध्यात्मिक पुरुष हैं उनसे अपने आप संबंध जुड़ जाएगा और वो सहायक भी बन जाएंगे और जहाँ विपत्तियां हैं काम बिगड़ते हैं वो सब काम उनके बल बलसे पूरे होने लगेंगे इसलिए आप विचार करके देख लो नाम जप करने से मंगल होता है ये मंगल का सूचक है मंगल के माने जैसा हम चाहते हैं उसी प्रकार की बाह्य स्थितियाँ हों कहीं कोई अनुचित कार्य न हो कोई विपत्ति में मंगल हो जाएगा और वो उसका नाम का प्रभाव ये होगा कि तो उसका प्रकाश अपने हृदय पर भी फलेगा अपने मन और बुद्धि जो है वो भी शुद्ध होंगे मानसिक विकार दूर होंगे काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर छल प्रपंच इत्यादि जितने विकार हैं ये सब अंधकार की ही अज्ञान की ही सब अज्ञान से उत्पन्न हुए ये सब निशाचर जैसे कि अंधेरे में छायाएं घूमते हुए आपको दिखाई दें कि प्रेत लग रहा है कि घूम रहे हैं रात में आप कमरे में बैठे हो अंधेरा हो तो आपको लगेगा लगे तो दीवारों से प्रेत निकल रहे हैं कमरे भर में घूम रहे हैं तो ये सब क्या है प्रेत ये सब अंधकार की उत्पत्ति है अगर उजेला कर दो लाइट ऑन कर दो तो कहीं कोई प्रेत कुछ नहीं संभालते इसी प्रकार से अज्ञान जब तक है तब तक काम करो घाट के समस्त विकार हृदय में प्रेतों की तरह से चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं और जहाँ नाम जप किया हृदय में प्रकाश हुआ तहा ये सब भाग जाते हैं और हृदय साफ स्वच्छ निर्मल हो गया और उसमें परमात्मा भी आता है परमात्मा का अन्न भी प्राप्त होता है तो कहते तुलसी भीतर बाहर जो चाहिए उजिया अगर बाहर भीतर दोनों उजेरा चाहते हो तो नाम जप <laughs> भीतर के उजेले के माने है ये अंधकार मिटे ज्ञान प्राप्त हो बाहर के उजेले के माने है कि जो विपत्तियां हैं संकट हैं, ये सब जीवन में आती रहती उनको सबको दूर करने के लिए उपाय ये है कि नामजद हो लोग बात ये तमाम संकट जीवन में आते रहते हैं और अपने संकटों को दूर करने के लिए पूछते भी रहते हैं उपाय लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसा उपाय बताओ कि जैसे किसी व्यक्ति का परिचय करा दो कि वो हमारे सारे संकट दूर कर दे हा? या ऐसा कोई पैसा कहीं कोई दिला दे तो उस पैसे के ऊपर से हमारे संकट दूर हो जाए या किसी अधिकारी से हमें मिलकर आ दो तो अधिकारी हमारे ऊपर कृपा कर दे संकट दूर कर दे बस ऐसे ही लोग बात जो है ये है समाधान चाहते हैं लेकिन अध्यात्म विद्या ये कहती है कि ये सब समाधान तुम्हारे जो है वो झूठे हैं काम करेंगे करेंगे नहीं काम करेंगे नहीं काम करेंगे लेकिन अगर भगवान का नाम लो बोलो तो जल्दी तो उसका प्रभाव से न दिखाई दे लेकिन जहां थोड़े दिन चार छह महीने साल भर दो साल तीन साल चार साल आपने नाम देखा तो उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि बाहिश जगत में भी सब प्रकार से मंगल आने लगेंगे जो संकट आते थे वो सब दूर होने लगेंगे